आखिरी प्रश्न आप कुछ करें आदमी रोज रोज पापों की गर्त में डूबा जा रहा है आदमी ऐसा बुरा तो कभी ना था जैसा आज है आदमी को आखिर हो क्या गया है निरंजन आदमी सदा से ऐसा ही है शायद अगर कोई अंतर पड़ा है तो वो यही कि आदमी आज पहले से ज्यादा बेहतर है क्योंकि आदमी आज पहले से ज्यादा सचेत है इतना सचेत कभी भी ना था आदमी आज सोच विचार करने लगा है इतना सोच विचार उसने कभी ना किया था ये अच्छे लक्षण वसंत के पहले खिलते हुए फूल वसंत आता ही होगा मैं निराशावादी नहीं हूं और मैं आज के आदमी का विरोधी नहीं हूं जितने पीछे लौटो आदमी उतना अंधा था जितने पीछे लौटो उतना अंधविश्वासी था जो मैं तुमसे आज कह रहा हूं अगर 2000 साल पहले कहता तो तुमने कभी की मुझे सूरी लगा दी होती आखिर तुमने जीसस को सूरी लगाई ही थी और जीसस ने जो कहा था वो उतना खतरनाक नहीं है जो मैं कह रहा हूं और तुमने सुकरात को जहर पिलाया ही था और सुकुरात ने जो कहा था वो उतना खतरनाक बिल्कुल नहीं है जो मैं तुमसे कह रहा हूं आदमी पहले से बुरा नहीं हो गया है निरंजन हां इतना जरूर हुआ है कि पुराने ढांचे ढीले पड़ गए पुरानी आज्ञाकारिता ढीली पड़ गई पुराने बंधन ढीले पड़ गए तो तुम्हें शक पैदा होता है कि आदमी बुरा हो गया आदमी बुरा नहीं हो गया आदमी थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र हो गया है जरूर और यह अच्छा लक्षण है क्योंकि स्वतंत्रता शुभ है आदमी आज उतने ही अंधे हिसाब से पंडित पुरोहितों के पीछे नहीं चलता जैसे पहले चलता था इससे पंडित पुरोहित चिल्लाते हैं कि बिगड़ गया आदमी लेकिन मेरे देखे ऐसा नहीं है मैं तो जितना पीछे लौट के देखता हूं आदमी को उतना बुरा पाता हूं और यही स्वाभाविक भी है क्योंकि विकास का क्रम चल रहा है हम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं माना जल्दी बढ़ना चाहिए थोड़ी त्वरा होनी चाहिए मगर हम बढ़ रहे हैं आज से 2000 साल पहले युद्धों को धर्म युद्ध कहा जाता था आज कोई युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहा जा सकता कोई युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा हुआ युद्ध भी आज अधर्म युद्ध कहा जाएगा यह आदमी की चैतन्य की बढ़ती हुई क्षमता का सबूत है आज हर युद्ध का विरोध है आज आश्चर्य की घटना घटती कि अगर अमेरिका वियतनाम में बम गिराता है तो अमेरिकी युवक ही उसका विरोध करते ऐसा कभी नहीं हुआ था दुनिया में क्योंकि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बम गिराए और हिंदुस्तान में कोई विरोध करे तो तुम उसको गद्दार कहोगे अभी हिंदुस्तान पिछड़ा है अमेरिका के युवकों ने वियतनाम में बम न गिराए जाए इसका विरोध किया और फिर भी दुनिया ने उनको गद्दार नहीं कहा उनको शांतिवादी कहा शांति कहा युवकों ने युद्ध में जाने से इंकार किया सजाएं भुगती जेलों में गए अभी हिंदुस्तान इस अर्थों में बहुत पिछड़ा हुआ है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो और हिंदुस्तान में हजारों युवक ये कह दें कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे क्योंकि युद्ध अमानवीय है तो तुम सोचते हो क्या होगा तुम उनको गद्दार कहोगे तुम उनका सम्मान न कर सकोगे तुम ये सोच ही नहीं सकोगे कैसी बात हुई क्योंकि तुम अभी भी हजार साल पीछे जी रहे हो तुम अभी भी पुरानी भाषाओं में सोचते हो युद्ध धर्म युद्ध राष्ट्र राष्ट्रीयता ये सब पिटी पिटाई बातें हो गई इनका कोई भविष्य नहीं सारी पृथ्वी एक है इसका भाव उठ रहा है और आने वाली 25 वर्षों की यात्रा बड़ी अनूठी होने वाली यह सारी पृथ्वी एक होकर रहेगी ये सब राष्ट्रों की सीमाएं बेहूदी है इनके होने की अब कोई जरूरत नहीं आदमी आदमी एक है फिर काला हो कि गोरा हो कि पीला हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये ऊपर के भेद भीतर के भेद नहीं लेकिन जरा तुम पुराने दिन की बातें सोचो राम का तुम कितना सम्मान करते हो राम को तुमने अवतार कहा है लेकिन जरा विचार करो अगर आज की भाषा से सोचो तो क्या राम को तुम अवतार कह सकोगे अयोध्या में एक ब्राह्मण का बेटा मर गया मरा अयोध्या में ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ बाप के सामने बेटा मर जाए उसने राम के पास दुहाई की और कारण तुम जानते हो ब्राह्मणों ने क्या खोजा कारण ब्राह्मणों ने यह सोचा कि हजारों मील दूर एक शूद्र चोरी से वेद पाठ सुन लिया है उसके कारण अयोध्या में इस ब्राह्मण का बेटा मर गया तो राम ने उस शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया क्योंकि उसने वेद सुन लिया था ऐसे राम को तुम आज अवतार कह सकोगे मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप कृष्ण पर बोले बुद्ध पर बोले महावीर पर बोले जीसस पर बोले आप राम पर क्यों नहीं बोलते कुछ अड़चने जिनके कारण मैं राम पर नहीं बोलता हूं अब मैं इस घटना का क्या करूंगा अगर बोलू तो इस घटना को कैसे बहुत तरह से सोचता हूं कि किसी तरह से इस घटना को लीपा पोता जा सके राम को मैं भी बचाना चाहूं मगर यह बहुत मुश्किल है राम का व्यवहार अमानवीय है लेकिन उन दिनों ये बात ठीक थी इन दोनों सूद्र को कोई मनुष्य थोड़ी मानता था राम सीता को जीत के लौटे और राम का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठतम पुरुष के जब यह व्यवहार हैं तो और दूसरों का तो क्या कहना इसलिए राम का उदाहरण ले रहा हूं श्रेष्ठतम का उदाहरण लेना चाहिए क्योंकि निकृष्टतम तो निकृष्टतम है ही लेकिन जब श्रेष्ठतम ऐसा व्यवहार करे तो फिर निकृष की तो तुम खुद ही हिसाब लगा लेना राम युद्ध जीत लिए हैं सीता को अशोक वाटिका से लाया गया और राम ने जो शब्द कहे सीता से वो अभद्र है अशोभन है वाल्मीकि में राम ने कहा है सीता को कि तू ये मत सोचना कि मैं तेरे लिए युद्ध लड़ा तेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है मैं तो युद्ध लड़ा हूं कुल की प्रतिष्ठा के लिए कुल की प्रतिष्ठा प्रेम का सम्मान नहीं कुल का अहंकार सीता के प्रति कोई सद्भाव या कोई प्रेम नहीं और फिर सीता से चाहा अग्नि परीक्षा दो कोई पूछता नहीं कि राम जी आप भी इतने दिन अकेले रहे कौन जाने किसी स्त्री इत्यादि से संबंध हो गया हो तो आप दोनों ही परीक्षा क्यों नहीं देते सीता ही परीक्षा दे वो स्त्री जाति का अपमान है राम की कोई परीक्षा नहीं राम को भी इतनी ईमानदारी बरतनी चाहिए थी कि दोनों आग से गुजरते लेकिन सीता को आग से गुजारा जाता है क्योंकि पुरुष तो ठीक है ही और पुरुष तो पुरुष है उसकी महिमा तो अपार है स्त्री की परीक्षा होनी चाहिए स्त्री विश्वास योग्य नहीं है ये फिर अपमान हुआ और अपमान पर अपमान होते चले गए और बाद में अंततः अग्नि परीक्षा भी ले ली और फिर भी सीता का परित्याग कर दिया क्योंकि एक धोबी ने कह दिया अपनी पत्नी को कि मैं कोई राम नहीं हूं कि तू रात भर घर के बाहर रहे हो तुझे फिर मैं घर के भीतर ले लू अगर ऐसा ही था तो स्वयं भी चले जाते वन लेकिन पद को तो नहीं छोड़ा पत्नी को छोड़ दिया पद पत्नी से बड़ा है पद प्रेम से बड़ा है राज्य नहीं छोड़ा छोड़ देते कि ठीक है अगर लोगों को संदेह है तो मैं भी चाहता हूं लेकिन गर्भणी स्त्री को छुड़वा दिया जंगल में परीक्षा ले ली थी उसकी फिर तो यह अन्याय हुआ मगर स्त्री के साथ अन्याय होता ही रहा सूद्र के साथ अन्याय होता ही रहा और अब भी हो रहा है भारत में अब भी शूद्र जिंदा जलाए जाते हैं उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है उनके बच्चों की हत्याएं की जाती उनके मकानों में आग लगाई जाती आज भी भारत पिछड़ा हुआ है भारत समसामयिक नहीं लेकिन अगर तुम पूछते हो कि आदमी रोज रोज पापों के गर्त में क्यों डूबा जा रहा है तो तुम गलत पूछते हो जहां तक आदमी का संबंध है पूरी आदमीय का संबंध है आदमी ऊपर उठ रहा है आदमी के संबंध में निराश होने का कोई कारण नहीं आदमी की चेतना विकसित हो रही निखर रही सुंदर हो रही आज सूद्र जलाया जाता है तो तुम्हारे मन में भी कचोट लगती आज अगर सूद्र की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता तो तुमको भी अर्चन होती ये शुभ लक्षण तो मैं ऐसा नहीं मानता कि आदमी पाप की गर्त में गिर गया है मैं ऐसा भी नहीं मानता कि आदमी को क्या हो गया आदमी जो कुछ भी है वह हजारों साल तुम्हारी परंपराओं ने जैसा उसे बनाया है वैसा है लेकिन उसमें कुछ कुछ नई किरण फूटनी शुरू हो गई मैं आदमी के भविष्य के प्रति बहुत ही आसान भीत हूं कठिनाइयां हैं अंधेरे हैं मुसीबतें हैं लेकिन ये सब मुसीबतें पार की जा सकती हैं सारी कठिनाइयां तोड़ी जा सकती सच तो यह है ये सारी कठिनाइयां सीढ़ियां बन सकती हैं। और ये सारी मुसीबतें निखार ला सकतीं तलखियां जैसे फिजाओं में घुली जाती हैं जुलमते हैं कि उमड़ती ही चली आती हैं आसियानों के करी बिजलियां लहराती हैं जिंदगी एक अटल कोहे गिरा है लेकिन जिस बेदात के शैतान भी टकराते हैं आग और खून के तूफान भी टकराते हैं मुंह की खाते हैं पछड़ जाते हैं जक पाते हैं बागे आलम पे हुए कितने खिजा बागे आलम पे हुए कितने खिजाके अलगार जिंदगी पे कई मौत ने छापे मारे कभी यूना से कभी रोम से तूफान उठे वादी नील से उबला कभी खूनी सैलाब आग भड़की कभी आतिश कधे फारस से जिंदगी सोलों में तप तप के निखरती ही गई जितनी ताराज हुई और समरती ही गई जिंदगी सोलों में तप तप के निखरती ही गई जिंदगी निखरती ही रही है सारे आगे जलती रही सोले बरसते रहे जिंदगी सोलों में तप तप के निखरती ही गई जितनी ताराज हुई और समरती ही गई जितनी ध्वस्त हुई उतनी और समरती ही गई मैं निराशावादी नहीं हूं अतीत कि व्यर्थता की अगर मैं तुमसे बात कहता हूं तो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम उसके ऊपर उठ सको ताकि तुम उसमें दबे ना रह जाओ जिंदगी सोलों में तप तप के निखरती ही गई जितनी ताराज हुई और समरती ही गई मैं तो देखता हूं एक नया सूरज एक नई सुबह एक नया मनुष्य एक नई पृथ्वी वो रोज निखरती आ रही अगर हम थोड़े सजग हो जाएं, तो ये और जल्दी हो जाए ये रात जल्दी कट जाए ये प्रभात जल्दी हो जाए ध्यान के दीयों को जलाओ और प्रेम के गीतों को गाओ प्रेम के गीत और ध्यान के दिए जो सुबह आज तक आदमी के जीवन में नहीं हुई उसे पैदा कर सकते और आदमी बहुत तड़फ लिया है नरक में बहुत जी लिया है समय है कि अब हम स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार लें स्वर्ग उतर सकता है आज इतना ही